किसी भी जाति और देश को उसका जड़मूल से विनाश करने के लिए केवल दो उपायों की आवश्यकता पड़ती है किसी देश की संस्कृति को नष्ट करना हो किसी देश के इतिहास को समूल नष्ट कर देना हो समाप्त कर देना हो तो उसके लिए एक तो इतिहास विकृत कर दिया जाए क्योंकि हर देश का रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने इतिहास को जरूर पढ़ता है हमारे पूर्वज कैसे थे क्या काम करते थे उनके उपदेश क्या थे उनके ग्रंथ क्या थे उनके सिद्धांत किस तरह से चलते थे वो क्या पूजा पाठ करते थे उनकी क्या सभ्यता थी तो देश को नष्ट करने के लिए एक तो इतिहास को विकृत कर दिया जाए या उसको समाप्त कर दिया जाए और दूसरा है शिक्षा जो शिक्षा उस देश की वर्षों से परंपराओं से चली आ रही हो तो उस शिक्षा को समूल विनाश कर देना उस तो शिक्षा का नाश कर देना और जो देश में एक नई शिक्षा पद्धति जो आए उस शिक्षा को रोजगार के साथ में जोड़ देना जैसे सुबह आचार्य श्री करमवीर जी रहे थे कि अंग्रेजी को रोजगार के साथ में जोड़ दिया गया प्राथमिकता उसकी हुई कि जो अंग्रेजी पढ़ेगा उसको नौकरी उसको प्राथमिकता उसको पुरस्कार उसका उत्साह उसको ज्यादा सुविधाएं इस तरह की इस वर्तमान शिक्षा ने हमें एक बहुत बड़ा लोभ दे दिया और ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि आदमी लोभ से क्रोध से मोह से कहीं भी अपने विनाश में स्वयं खुद व निमित्त बनता है कारण बनता तो यही हमारे भारतीयों के साथ हुआ कि हमने एक तो इतिहास के साथ में अपने अस्तित्व का विनाश कर दिया और दूसरा है कि हमारी इस वर्तमान शिक्षा ने हमारे पूर्वजों की जो शिक्षा थी आचार विचार की संस्कृति की बहुत तरह की विद्याएं पढ़ाई जाती थी तो इस शिक्षा ने उस शिक्षा को नीचे ला दिया धूमिल कर दिया तो इन दोनों उपायों को हमारे अंग्रेजों ने किया तो इन दोनों बिंदुओं को इन दोनों चीजों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या आवश्यक है कि कोई ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण हो कि जिसमें संस्कृत और हिंदी वालों को प्राथमिकता दी जाए उनका उत्साहवर्धन किया जाए उन्हें पुरस्कार दिए जाए उनको नौकरी में पहला अवसर हो तो आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी के ऊपर लट्टू है वो संस्कृत और हिन्दी भाषा के ऊपर लट्टु हो जाएंगे क्योंकि आदमी लाभ देखता है लाभ किसमें उसमें है या इसमें तो जिसमें जिसको अधिक लाभ मिलता स्वाभाविक है मनुष्य की प्रवृत्ति उस होती है सहज ही हो जाती है तो हम इतिहास विषय की यहाँ पर उपदेश मंजरी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे कौन थे कहाँ बसते थे उस देश की संस्कृति सभ्यता उस समय क्या थी उसकी जलवायु उनका रहन सहन किस तरह का था तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं तो अब आगे से थोड़ा पढ़ेंगे कौन पढ़ेंगे अग्निवेश जी आए हैं आम है आज अग्निवेश जी को अवसर दे रे देते हैं पढ़िए है। है। इसी समय में राजा इच्छाकू ने पीठ संख्या अड़सठ से पढ़िए अड़सठ अड़सठ समय में राजा अरे माइक चले तो चले नहीं तो बिना चले ही आप पढ़ो आप तो नहीं तो उसमें क्या हुआ कि हमारा समय व्यर्थ में जाता रहेगा इसी समय तो इसी समय में राजा इक्शवाकू ने विद्वान लोगों को अपने साथ लेकर इस भारत खंड में प्रथम वसाहत की आर्यवर्त देश कहने से पश्चिम में सरस्वती अर्थात सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र अथवा द्रिश, द्रिश उत्तर में हिमालय हिमाल दक्षिण में विध्यांद्री बिन, इनके बीच का बीच का जो प्रदेश है उसी को आर्यवर्त कहते हैं यह आर्यवर्त कितना सुंदर है कितना सुपीक जलखेज है और जलवायु हुई यहाँ का कितना उत्कृष्ट है इसमें छह ऋतु क्रम से आते रहते हैं देव का अर्थ विद्वान है उन्हीं के कारण देव नदी ऐसी संज्ञा उत्पन्न हुई इसलिए देव नद्योर यदंतरम ऐसा कहा है प्रथम गंगा का नाम पदमा था फिर उस नदी की नहर से नहरथ नि... ने निकाली इसलिए उसका नाम भागीरथी पड़ा उस समय ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इनका नाम आर्य था उसका सूत्र है कि आर्यो ब्राह्मण कुमारयो पानिनी सूत्रम ऐसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का नाम आर्य स्थान अथवा आर्य खंड होना चाहिए सो उसे छोड़ना जाने हिंदुस्तान यह नाम कहाँ से निकला कहां से निकला भाई श्रोतागण हिंदू शब्द का अर्थ तो काला काफिर चोर इत्यादि है और हिंदुस्तान कहने से काले काफिर चोर लोगों की जगह अथवा देश ऐसा अर्थ होता है तो भाई इस प्रकार का बुरा काम बुरा नाम क्यों ग्रहण करते हो और आर्य अर्थात श्रेष्ठ इत्यादि और आर्यवर्त कहने से ऐसो का देश ऐसा अर्थ होता है सो भाई ऐसे श्रेष्ठ नाम को तुम क्यों स्वीकार नहीं करते क्यों क्यों तुम क्युं तुम अपना मूल का नाम भूल गए हाँ हम लोगों की यह स्थिति देखकर किसके हृदय को कलेश ना होगा सब सभी को होगा अस्तु सजन जन आज से हिंदू नाम का त्याग करो और आर्य तथा आर्यवर्त इन नामों का अभिमान धरो गुण भ्रष्ट हम लोग हुए तो हुए परंतु नाम भ्रष्ट तो हमें ना होना चाहिए ऐसी आप सब से मेरी प्रार्थना है ओम शांति शांति शांति तो कहते हैं कि राजा इक्कू जो राम वंश राम के उससे जो संबंधित है जो इच्छाकू वंश से राम जो जुड़े हुए हैं और उनके राम के वंशज भी अभी आपको मिल जाएंगे उदयपुर में इधर चित्तौड़ आदि में मेवाड़ में उनके वंशज अभी मिल जाएंगे जैसे एक वंशज है वो मुझे पूरी पूरी उसके बारे में जानकारी नहीं है पढ़ कर के आपको बताऊंगा तो अभी राम के वंशज लक्ष्मण के वंशज मिल जाते हैं तो कहते हैं कि इसी समय में यानी जिस समय आर्यावर्त में विद्वान लोगों को बसाने की योजना चल रही थी और आर्यावर्त उस समय बहुत फल फूल प्राकृतिक सौंदर्य से बिल्कुल हरा भरा था और आकर्षण का विषय था आजकल जैसे नगरों में नदी नाले प्लास्टिक कूड़ा कचरा ये वो कि नगर नहीं है आजकल यदि वर्ण व्यत करते तो वो नरक हो जाता है करके नरक है नगर नहीं है नरक है क्योंकि इतना बुरा लगता है कई नगर ऐसे हैं और कई नगर के रेलवे स्टेशन के किनारे किनारे जो बस्तियां बसी होती है ना इतना प्लास्टिक इतना कूड़ा कचरा गंदगी ये और वो कि देख करके ही लगता है कि वास्तव में न, नगर तो नहीं है पर नरक जरूर है तो प्रारंभ में जब ये सृष्टि का एक प्रकार से नया बचपन था उसका और उस समय जनसंख्या भी इतनी अधिक नहीं थी घोर घने घने जंगल हुआ करते थे फल फूल शुद्ध जल की धाराएं झरने प्रपात नदियां तो उन लोगों के रहने का स्थान इच्छाकू ने और उनसे पहले की पीढ़ियों ने यही इसी तरह का निश्चित किया था कि हम लोग यही अपनी बसावट करेंगे यहीं रहेंगे क्योंकि आर्य लोग जो थे वो श्रेष्ठ लोगों की श्रेणी में उस समय भी गिने जाते थे और आज व, आज भी जो असली आर्य हैं आज भी वो गुणवाचक शब्दों से ही अपने आचरण को नापते हैं उ, उस उससे अपना सुधार करते हैं और आर्य केवल आज आर्य समाज ही है ये थोड़ा संकुचित अर्थ हो गया वास्तव में जैन लोग भी महावीर स्वामी भी आर्य शब्द का संबोधन किया करते थे उनके ग्रंथों में आर्य पुत्र आर्य आर्य स्वामी ऐसा वर्णन मिलता है बौद्ध लोग के भी आप देखें तो चार आर्य सत्य दुख दुख का कारण और सुख और सुख का कारण तो वो योगदर्शन से ही सीधे गए हैं तो इस तरह से आप देखेंगे कि बौद्ध जैन ठीक है और ये जो यूरोपियन हैं, जिनको आज ईसाई के रूप में देखा जाता है वो भी अपने आप को आर्य कहते हैं कहते हम भी आ हैं लेकिन उनका संस्थित है कि एक जाति वाचक जैसे हिटलर ने कभी घोषणा की थी कि हम आर्ये तो उसने आर्य का मतलब ये समझ लिया था कि जर्मन में जो लोग रहते हैं जो जर्मन में जो जाति रहती है बस हम ही आर्य हैं बाकी संसार के लोग जो है वो आर्य नहीं है अर्थात तो उनको समाप्त कर देना चाहिए तो इस तरह से गलत गलत भ्रांति से कई लोगों ने इस आर्य शब्द दुर्दशा कर दी और परिणाम ये हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई युद्ध हुए लेकिन मनु जी के श्लोगों को अगर हम पढ़ें तो उसमें कई जगह आर्य शब्द का वर्णन मिलेगा तो जहां जहां भी आर्य शब्द का मतलब है वो गुणवाचक है श्रेष्ठ सदाचारी आचरणवान सैमी तो कहते हैं कि इस तरह के लोग, लोग जो थे उन्होंने क्या किया कि राजा इच्छाकू ने जो स्वयं आर्य थे विद्वान लोगों को अपने साथ लेकर के इसी भरतखंड में प्रथम बरसात की यानी वो जगह जगह यद्यपि उनकी पीढ़ी के और भी राजा हो गए थे लेकिन फिर चूंकि संख्या बढ़ती गई तो इसके कारण से जगह जगह वो इस तरह के स्थान खोजते गए और वहां बसते गए और कहते हैं आर्यावर देश कहने से पश्चिम में सरस्वती अर्थात सिंधु नदी जिसको हम कहते हैं सरस्वती लुप्त हो गई है तो लेकिन स्वामी जी के लेख के अनुसार अभी सरस्वती नदी जीवित है और वो सिंधु नदी जो सिंध में बहती है वही सरस्वती है इस लेख के अनुसार सरस्वती अर्थात सिंधु नदी स्वामी जी खुद कह रहे हैं इसमें सरस्वती अर्थात सिंधु नदी और वैसे पुष्कर जाएंगे तो पुष्कर से आगे पांच किलोमीटर दूर तिलौरा एक गाँव है तिलौरा अपने रमन जी आप रहे वहा छोटे पे जब इनके भाई कश्यप जी जो है वो जब छोटे थे ना बारह चौदह तो साल के तो वहाँ वो रविंद्र जी जब आशारी थे तो वहाँ वो रहे थे पढ़ाई के तो जब आप तिलौरा की जो पक्की सड़क जो कि नागौर तक चली गई आगे तक तो तिलौरा गांव उतर करके और फिर तो वहां जब अंदर जाते हैं तेलौरा गांव प्रवेश करते हैं तो बीच में एक बहुत बड़ा सपाट वो आता पार्ट जिसको कह सकते हैं जैसे नदी का पार्ट बोलते हैं ना तो बहुत लंबा चौड़ा पाठ आता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि वहां कभी नदी बहती थी क्योंकि बिल्कुल नदी जैसा ही जैसे नदी सूख जाए तो उसकी आकृति तो नहीं सूखती पानी सूखता है तो इस तरह से दूर तक आप देखेंगे इधर भी और इधर भी तो वो पूरा अब तो वहां पानी नहीं है लेकिन पहले कभी वो नदी जरूर बहती थी किन्नी भौगोलिक कारणों से वो सूख गई तो अभी भी वहां के लोग ऐसा बताते हैं कि नीचे नीचे सरस्वती नदी बह रही है ऐसा वहां के लोग बताते हैं तो हो सकता ये सत्य हो लेकिन लेकिन मैं तो सुनी हुई बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने कोई प्रयोग नहीं किया कि वहां कोई यंत्र लेके और फिर मैं पता करता है कि ये नदी बह रही है कि नहीं बह रही है लेकिन ऐसा बताया जाता है स्वामी जी के लेख के अनुसार सिंधु नदी जिसको आप सिंधु नदी कहते हैं वो भी सरस्वती के अंतर्गत आती है और पूरब में ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहाती है आसाम में ब्रिशदती जिसको कहा गया है संस्कृत में कहते हैं पूरब में ब्रह्मपुत्र और उत्तर में हिमालय दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत दक्षिण में विंध्याचल जैसे जिसको विंध्याचल मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का भाग है ना विन्ध्याचल पर्वत मारा तो, मारा तो नहीं बना नहीं। हाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आदि उधर का वो आता है हाँ तो मतलब कुछ भाग उसका मध्य प्रदेश में भी हो सकता होगा क्योंकि वो तो अपने पास पूरा नक्शा हो ना, और उस समय का वो सहारा देखे तो अपने को पता लग जाएगा अभी तो मताना, बाद में देख लेंगे उत्तर में हिमालय दक्षिण में इनके बीच का जो प्रदेश है कहते हैं इनके बीच का जो स्थान है उसको आर्यवर्त कहते हैं उस समय वहां के लोगों ने इसको आर्यवर्त नाम दे दिया और इसमें श्लोक है सरस्वती दृशद देव नद्यंतरम नहीं ये नहीं ये इसके स्थान पर वो दूसरा है शायद आ समुद्रा तु वही पूर्वाद आ समुद्रात पश्चिम इसके सरस्वती दृश्य बतो देव नदी यद के बाद है तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते ठीक है तो कहते हैं सरस्वती नदी और दृश्य यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं कि ये जो नदियां है यद इनके बीच का जो स्थान है बीच का जो तो प्रदेश है और देव देव लोग यानी वहाँ लोग, श्रेष्ठ लोग दिव्य गुण विशेष गुण कर्म स्वभाव वाले लोग वहां पर रहते थे तो कहते हैं तयोरव अंतरम ग्रयो उन दोनों के बीच में जो पहाड़िया हैं जैसे उत्तर में हिमालय दक्षिण में विन्ध्याचल आदि तयोरव अंतरम ग्रियो उन पहाड़ों के बीच में जो स्थान है तो कहते हैं विद्वान लोग बुधा आर्यातम आर्यावर्तम विदु विद्वान लोग उसको आर्यावर्त के नाम से जानते हैं ठीक है तो ये है और कहते हैं कि ये है आर्यावर्त कितना सुंदर है कितना सुपीक जरखेज मेरे ख्याल से उर्दू फारसी का शब्द होगा है उपजाऊ मतलब कितना उपजाऊ वो स्थान था कितना सुंदर था और जलवायु भी यहाँ का कितना उत्कृष्ट है इसमें छह ऋतु क्रम से आते रहते हैं तो भारत को छोड़कर करके चूंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये पास के जो सिंगापुर वगैरह देश है बर्मा वगैरह ये तो पहले भारत का ही भाग था तो इन देशों को तो आप छोड़ दीजिए बाकी जो दूर दूर देश है जहां इस तरह की जलवायु है नहीं बनती इस तरह की ऋतु नहीं आती जैसे यूरोप के देश है अमरीका आदि देश है तो वहां इस तरह से छह ऋतुओं का कोई आगमन और गमन नहीं होता है और आप देखे कि यहाँ भारत में छह ऋतुओं के हिसाब से हमारे प्राचीन जो भारतवासी थे और आज भी सर्दी में क्या खाना है बर्षा ऋतु में क्या खाना है बसंत में क्या खाना है हेमंत में क्या खाना है उस उस तरह की हमारी माता बहने पकवान तैयार किया करती थी और आज भी करती हैं उनको पता है आयुर्वेद का वो उनको परंपरा से मिला हुआ है तो उस ऋतु के अनुसार फिर यहाँ पर फल फूल औषधियां वनस्पतियां भी उत्पन्न होती है लेकिन वहां चूंकि यूरोपियन जो देश हैं या जो और दक्षिण अफ्रीका जो देश हैं, उनमें या तो बहुत गर्मी मिलेगी वहां के लोग काले काले मिलेंगे काले जैसे बाल उनके ऐसे होते जैसे जल गए हो बिल्कुल काले काले मिलते बिल्कुल और चेहरा बिल्कुल काला तो वो वो वहां के चूंकि प्रभाव से यानी सूर्य की किरण वहां बहुत तीक्ष् पड़ती है सीधी पड़ती है तो इस कारण से वहां के के लोग सूर्य की अधिक गर्मी के कारण से काले हो जाते हैं और जैसे जहां सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं या कम पड़ती हैं वहाँ के लोग आपको गोरे मिलेंगे कुछ श्यामल मिलेंगे जैसे यूरोप में जाइए तो यूरोप के लोग जो है वो बहुत गोरे होते हैं सुंदर होते हैं लेकिन वहाँ इस तरह की जलवायु न होने कारण से सुंदर नहीं होते अच्छा चलिए तो लेकिन स्वामी दयान ने यूरोप बालों को स्वरूप लिखा है सुंदर रूप वाले होते हैं। वो स्वामी जी का प्रमाण यहाँ नहीं मिलेगा वो आपको सत्ता प्रकाश मिल जाएगा है? हाँ वो वो मैं थोड़ा देख कर के बता सकता हूँ याद नहीं आ रहा है लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है, सोम उल्लास में मिल सकता है ठीक है तो कहते हैं कि उन लोगों के जो जो खान है या वहां की जो जलवायु है वो ऐसी नहीं है षड ऋतु वाली नहीं इसलिए वहाँ बहुत कम चीजें होती यूरोप देश में जैसे वहां कभी धूप निकलती है कभी शायद पता नहीं साल में दो चार दिन तो उसको लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग आज एक अच्छी सुबह है क्योंकि सब बिल्कुल आज लेट जाते हैं सब समुद्र किनारे और पूरे पूरा आनंद लेते हैं तो वो उनकी गुड मॉर्निंग कभी कभी आती है अब यहाँ गुड मार्निंग करने जरूरत नहीं यहाँ तो रोज गुड मॉर्निंग है रोज अच्छी सुबह है तो यहाँ हमारा जो है वो नमस्ते ही ज्यादा अच्छा है ठीक है तो इस तरह से वहां बहुत कुछ होता भी नहीं है जैसे मक्का वगैरह हो जाती तो वो आटा उटा पिसवाकर उसको तो सड़ाते ड्रम में रख के उसको सड़ा देते कई दिन और फिर उसमें प्याज और जो जो भारत से चीजें भी कुछ जाती हैं तो उनको वो वो बना लेते हैं ब्रेड ब्रेड नहीं देड़। देड़। देड़। आपो पोप पाव पो पाप बड़ा बड़ा पाओ तो पाव रोटी खाते उसमें थोड़ा बहुत कुछ लगा देते हैं उनको खाते रहते हैं तो ये आज आज बर्गर और हॉट डाग और ये जो कई तरह के जो आ रहा है ना ये भी सड़ा सड़ा करके बनाए जाते हैं लेकिन अंग्रेज भारतीय लोग क्या सोचते हैं बस भारत के लोग जो है ना अंग्रेज अंग्रेजी के नाम से इतने पागल है की एक बार उनको अंग्रेजी में बस कुछ बोल ले तो यूँ सोचेंगे बस अब तो दुनिया में और कुछ प्राप्त करना बाकी रहा ही नहीं जान को गालिब दे तो तब भी सोचेंगे कोई बात नहीं अंग्रेजी है <laughs> तो ये जो बर्गर वगैरह जो हमारे यहाँ देश में जो बिकने लगे हैं वास्तव में उनको ठीक से पता नहीं है हमारे हमारे देश की जलवायु के अनुकूल नहीं है हमारे अनुकूल नहीं है लेकिन चूंकि पेट की व्यवस्था कुछ परमात्मा ने ऐसी कर रखी है कि कीड़े मकोड़े खा जा तो तब भी पच जाता है जैसे चीन वाले हैं वो वो तो सब साफ कर देते हैं साफ भी कर देते हैं और सबकी सफाई भी कर देते हैं सांप भी खा जाए गधा, मेंढक कुत्ता मच्छर मक्खी मछली जो कुछ भी है चीटियों की वहां चटनी बन जाती है और ऐसे व्यक्ति खूब मैंने देखा था नहीं सुनाने वाले सुनाते हैं कि ऐसे बड़े बड़े वो रखे रहते हैं उनमें चीटियां तोल से बिकती हैं वो तो कितनी खरीदनी आधा किलो एक किलो वो चीटियां ले जाओ और उनकी चटनी बना बना के खाओ तो वो क्यों है वो इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों को ये चीजें मिली नहीं इधर के लोग वहा जाकर उन्होंने आहार के, के संबंध में बिहार के संबंध सीधा सीधा बताया नहीं होगा तो इसलिए उनका वो है नागालैंड में आप जाएंगे तो वहाँ का भी आपको खान पान बहुत बेकार मिलेगा जैसे कई बताते नागालैंड में तो कुछ ऐसी जाती है जो मनुष्य को भी पकड़ खा जाती है हाँ बताइए आप साठ वर्ष के बाद अगर कहीं नागालैंड जन्म मिल जाए तो सावधान रहना साठ वर्ष के बाद भारत आ जाना वापस नहीं तो वहाँ छोड़ेंगे नहीं खा जाएंगे काट करके हाँ हाँ नागालैंड में ठीक बात है भारत में ही है लेकिन ऐसा बताते हैं कि वहां नागालैंड जाने के लिए आपको बीजा लेना पड़ेगा मतलब स्वीकृति लेनी पड़ेगी वहां के अधिकार क्योंकि वहां क्या है ईसाई धर्म का प्रचार है तो वहां आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप ईसाई धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं तो आपको रोक नहीं लेकिन अगर आप और किसी धर्म का प्रचार करने जाते हैं तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा आचार्य जी गए थे ना अपने रोजड़ वाले ज्ञानेश्वरी तो थे कि हमें वही रोक लिया बोले आप क्या वहां जाके करेंगे तो वैदिक धर्म तो बोले नहीं आप ईसाई धर्म का अगर प्रचार करना चाहते तो आपका स्वागत है तो वहां इस तरह के लोग हैं और वहां का भी भोजन प्रा करके बहुत खराब है आदिम जातियां हैं तो अपना जो ये आर्यावर्त देश जो है ये आर्यावर्त देश ही एक ऐसा है कि जिसके बारे में कहते ना कि पारस पता नहीं हो, हुआ हुआ कि नहीं हुआ कि पारस से लोहा स्पर्श करते ही सोना बन जाता है लेकिन ये जरूर है कि यहाँ की जलवायु इतनी उत्कृष्ट और सुंदर थी अभी भी अभी भी काफी कुछ है कि यहाँ के लोग अगर यहाँ के नेता ईमानदार और कर्मठ और धार्मिक हो तो अभी भी ये भारत देश पूरे विश्व को शिक्षा के क्षेत्र में उत्पादन के क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में ये अपनी छाप छोड़ सकता है अपना प्रभाव दिखा सकता है शांति पाठ दौ शांतिरिक्ष शांते पृथ्वी